कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ है बीके शामली जी आइए आज के इस शो में विशेष हम बात करेंगे काफ़ी राग पर काफ़ी राग कैसे आप सीख सकते हैं उसके लिए बहुत सारी बातें बीके शामली जी हमें बताएंगे काफी राग पर आधारित गीत भी सुनाएंगे और साथ ही साथ उसका अभ्यास कैसे करेंगे आप और उसका चलन क्या है अलंकार क्या है बंदिश और मुकड़ा क्या है ये सारी बातें आज के शो में हम करेंगे तो आप सभी की तरफ से बीके शामली जी का बहुत बहुत स्वागत है ए, रेडियो मधुबन जितने सारे लिस्नर है सबको नमस्कार आज हम चर्चा करेंगे काफी राग के ऊपर जैसे की काफी राग काफी ठाट से उत्पन्न होता है पहले बताया कि काफी जो ठाट है जनक ठाट है उससे जो राग होता है उसको कहते हैं आश्रय राग आश्रय राग, आश्रय राग उसको है। कहते हैं तो ये तो आश्रय राग हो काफी ठाट से ये राग उत्पन्न होता है बहुत मधुर भी है और लोकप्रिय भी है इसका जो अरहन में संपूर्ण है पूरा जो सात स्वर पूरा ही लगता है सात स्वर की इसमें गा और नी दो है कोमल है गंधार और निशा दोनों ही कोमल है और बाकी जितने सर है सब सुध लगते हैं अच्छा इसमें वादी सर जो है वो पा है और समवादी जो है समवादी जो है सा है इसलिए उत्तरांग इसको जो अंग जो है होता है उत्तरांक ही इसलिए इसके समय भी जो है रात्रि मध्यरात्रि में होता है ज्यादा से जाता है इसमें भी राज है कभी कभी और भी एक बात है कभी कभी कुछ गायक कभी कभी ये बादी गा करते हैं गांधर की करते हैं और नी संवादी मानते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पा बादी संवादी सा अच्छा लगता है तो ये मध्य रात्रि मतलब है राज है जैसे हम पहले भी सुने हैं लोग गाथा में सुने हैं कि कृष्ण जी राधा जी मध्यरात्रि में मिलते थे रास होता था इसलिए ज़्यादा ये जो राग है ये जो राग है राग में रास ज्यादा से होड़ी होड़ी में ज्यादा प्रगत होता है होली मतलब रंग रंग के ऊपर जो होता है जब आ, रंग होता है रंग छेड़ते हैं तब ये गाना बहुत होली अच्छा, में ज्यादा ये अच्छा, काफी ठंड अब देखोगे ये जो सिनेमा की दुनिया में जितना सारे सिनेमा हुआ है जितना सारे हमने फिल्म गीत, गीत है जितने सारे होली का ऊपर जो है ज़्यादा से ज्यादा काफी राग के ऊपर ही आश्रय करके वो जो होता है काफी राग के ऊपर होता है ज्यादा से ज्यादा क्या था? बात है और आपको पहले पहले बताया कि रात्रि मध्य मध्य प्रहर है और इसके जो आरहन अवर में कभी कभी इसमें एक स्पेशलिटी है पहले बताया कि गाँव और नींव कोमल है लेकिन कभी कभी शुद्ध गा और शुद्ध नींब की प्रयोग होता है आरोन में में कभी कभी शुद्ध गा और शुद्ध नी भी प्रयोग होता है इसलिए बारह सर अगर लगाएंगे इसमें बारा सर के प्रयोग होता है, जैसे जो है था सुद्धा, इतने जब ये, इसमें ये जो राग है इसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं ठुमरी गजल ये गीत जो है वो ज्यादा से होता है ऐसे अच्छा नहीं लगता है ऐसे बंदिस खाली बंदिस अच्छा नहीं लगता है अगर ठुमरी ग़ज़ल में थोड़ा हम पेश करते हैं थोड़ा सा एक है देखो कैसे होता है hmm, रसे की भरे तोरे न रस् के भरे तोरे नैना नैना रस के भरे तोरे नस्सिक भरिए तो नै नै ये जो है जैसे इसको मिजाजी अलग है जब हम ठुमरी करते हैं काफ़ी राग के ऊपर बहुत अलग से होता है जैसे जितने सारे पहले ज़माने में लखनऊ घरानाने में जो होता है काफ़ी राग बहुत सारे काफ़ी पीलू इसमें ज़्यादा ठुमरी हैं हाँ, ठुमरी गज़ल इसमें बहुत होते प्रयोग होते थे तो अभी हम शुरू करते हैं कौन कौन सर राग कैसे करना है इसमें गांव नी कोमल है जैसे अरुण है सा किया है री री। इस, इस, इसमें है इसमें हैशिष जो है इसमें मधुरता ज्यादा होता है है काफी में। अभी हम आपको सुनाते हैं ताई अंतर की है। हरी हरी हर जप लेनी मनुआ सर तो जाए जिंदगी चल समय बीत रहे अभी क्या करेंगे हम हरी हरी हर जप कर लेंगे जो दिन गए सो फिर नहीं आए करत विचार जो मन लाए यही है बंदी स्थाई और अंतरा इसमें है हम दिखाते हैं कैसे कैसे इसको करना है पहले स्थाई है सा रे मा मा पा पा पा, पा मा गा मा आपको पहले ही बताया कि इसमें दो गा भी हो सकता है प्रयोग भी हो सकते हैं हमने जाने के टाइम में किया है शुद्ध का प्रयोग किया है मगा म गे पहले हमने शुद्ध गाह यूज़ किया है बाद में कोमल का यूज़ किया है तो आपको पहले बताया ऐसे कोमलनी भी सुधनी भी आने का टाइम में जाने का टाइम पहले नहीं होता है शुद्धनी बाद में कोमल नी प्रयोग यूज़ करते हैं कैसे करें फिर से करते हैं सा री रे गे मामा पापा मा गे रेणी धानी पा धामापा ग मा धापा गे सा रि रे गई रे मामापा मागा मा गाय रे रेनी धानी पाधामा पा गामा धापा गाय रे हाईरी हाईरी हैरा जापे बंदिस ये जो बंदिस है वो तीतल के आधारित है तीतल के ऊपर ये गाना गाया है गीत गाया है ये सोलह मात्रा पहले आपने बताया कि सोलह मात्रा है पहले जो मात्रा है वो फाक में चले जाते है पहले जो फाक बाद में हरी हरी हरे जप ले के ऊपर सोम है हरी हरी हरे ज लेनी मनुवा पहले मात्रा जो फाक में है और ले के ऊपर सोम है अभी हम करते है अंतरा सा हम प्रयोग यूज करेंगे कोमलनी कैसे करते हैं? मा पाधा नी नी सा सर नी सा नी धा पा मा पाधा धा पड़ी पा, सा नीध पापा रेमा मध पगा रे पारी सारी निधा पा, पा, मा मध पगा गे मधनी नि सा निसर्गरी सा नीधा जो दिन गए सो फिर नहीं आये पारि सारी नीध पापा रेमा म प धप गे करे जो ने मिला जो दिन री हरी जा जापली राख के ऊपर बंदिश किया बंदिश है। बंदिश आपने अभी किया बहुत ही अच्छा लग रहा था काफी अच्छी बात आपने बताई जैसे कि काफी राग को जब आप अभ्यास करेंगे तो मुख्य रूप से जब अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो उसमें शुद्ध और का प्रयोग आप करना चाहिए ये एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा आप सभी को उसके बाद जैसे अलंकार अभी जो भी जिस तरह के हमने चलन को देखा है उसका प्रयोग आप हमेशा करते रहेंगे तो काफी राग का अभ्यास आपका अच्छा हो जाएगा आइए आगे बढ़ते हुए बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाना चाहेंगे बीके शामली जी से ही सुनेंगे काफी राग पर आधारित गीत हम सुनेंगे अभी ये जो है छोटे से बंदिश है ये हम ठुंगड़ी कैसे करते हैं कैसे उसको चालन कैसे है हम अभी दिखाएंगे दिखाएं। एक गीत के ऊपर से हार मुसे बतिया बनाओ नहीं बार, तो से बिनती कर गई हार हार मुसे बतिया बना बती बारे बना बतिया बनाओ नहीं नही बतिया बनाओ बनाओ नहीं बार बार मुसे बतिया बनाओ नहीं बार से रासे बतिया बना नहीं बातियाँ बनाओ नहीं बार बार मुसे बिनती करते गई हर हार, हार बतिया नहीं बारे आ बारे बारे हर बारे बड़ बासे बतिया बनाऊना तू सुना आपने कि काफी राग पर आधारित एक गीत अभ्यास गीत जिसको कहेंगे हम लोग जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन इसी तरह का भाव और इसी तरह के राग पर आधारित काफी राग पर आधारित एक फिल्मी गीत है जो बहुत ही पॉपुलर है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं सिलसिला फिल्म का ये गीत रंग बर से होली में खास करके ये गीत बहुत जगह सुनाया जाता है तो आइए सुनते हैं खास होली पर आधारित काफी राग पर आधारित ये प्यारा सा गीत आपके लिए आ, रंग बर से गे चुनर वाली रंग बर से किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया हो रंग रसिया रंग रसिया हो बरसे, अरे रंग बर से बिगे चुनर वाली रंग से ओ रंग बरसे बिगे चुनर वाली रंग, रंग बरसे, रंगबर रंग बरसे रंग बरसे से चुनर बाली रंग बरसे tari mein kyun na parho sar sone ki tari mein ha sone ki tari mein jo na parosa har khae gori ka yaar balam tar se rang par se wali hai aurang par se bhege chunar wali rang par se aurang par se bhege का अरे लौंगा इलाची का भाई इलाची का? आ, लौंगा इलाची का अरे लौंगाची का लगाया लौंगा लाची का हा लौगा इलाची का बीड़ा लगाया अरे चाबे गोरी का यार बलम तर से, से रंग भर से होली है रंगबर से चुनर बाली रंग पर से रंगबर से बिगजुनर बा laach chamelika sej bichhaya ar beela chamelika sej bichhaya beela chamelika sej bichhaya sej laach <laughs> chamelika sej bichhaya ar beela chamelika का का का सेज बिछाया सोए सोए गोरी याद पलम तर से रंग बरसे वाली है औरंग और बरसे बिगे चुनर वाली रंग बरसे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 हाँ। बहुत ही प्यारा सा सिलसिला फिल्म का काफी राग पर आधारित गीत सुना आइए आगे पढ़ते हैं जैसे कि काफी राग के लिए कुछ मुख्य बातें आपको याद रखने वाली है जैसे कि आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे शुद्ध और कोमल नी नी और दो जो सुर है वो आपको शुद्ध लगाना है ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं ये मध्य रात्रि प्रहर में गाया जाता है, और मैं चाहूंगा कि जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करें राग काफी को तो किस तरह से इसकी शुरुआत करें, और उसी समय रात में ही प्रैक्टिस करना चाहिए या शाम में भी कर सकते कोई कोई राग में ठूंगी गजल कुछ होता है एनी टाइम कर सकते हो इसका कोई समय नहीं होता प्रैक्टिस के लिए कोई समय नहीं हाँ, होता है लेकिन आप अगर कोई स्टेज परफॉर्मेंस देखोगे कोई प्रोग्राम चल रहा है, फंक्शन चल रहा है कोई गायक गायक, जब भी होता है, मध्य आते हैं तो ठुंगड़ी काफी राग की ठुंगड़ी भी गाते हैं यही हाँ, सही टाइम है तो आपको बताए बता ना कि बहुत अच्छा ये जो है ना इतना उसके अंदर आवेग आवेदन जो है सिंगर ज्यादा काफी राग में सिंगर ज्यादा से ज्यादा होता है hmm. क्योंकि आपके पहले बताया राश जो होता है hmm. Hmm. Hmm. राधा कृष्ण जी के जो राश होता है मिलन जो होता है या होली के टाइम में hmm. रंग है ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रयोग होता है होली का टाइम में ये प्रैक्टिस के लिए, कभी भी आप प्रैक्टिस कभी लिए। भी लेकिन जब आपका स्टेज परफॉर्मेंस में स्टेजन हाँ, आप गए उसी समय पर गए हैं वो उस समय का जो है है वो समय आप उसका उपयोग कर सकते हैं और उस समय अगर गाते है तो वो माहौल के हिसाब से भी और समय के हिसाब आप से आपको सपोर्ट मिलेगा बन बन और आपको जो है बहुत अच्छा फील करेंगे आप और श्रोता भी बहुत अच्छा आपको रिस्पांस देंगे चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया हम लोग चाहेंगे कि एक और गीत जो है जो सरल हो सुनने में मजा आ जाए हमारे श्रोताओं को वो सुनाइए काफी सुनाते विष विधता हे सुख शांति निकेतन हे।, हे जगत त्राता विष विधाता हे सुख शांति निकेतन हे प्रेम की सिंधु दीन की बंधो दू बहुत ही प्यारा सा गीत काफी राग पर आधारित गीत सुना इस कार्यक्रम में हमने काफी राग पर आधारित अलंकार बंदिश और उसका चलन हमने बहुत ही अच्छी तरह से सुना है आशा करता हूं कि आप काफ़ी राग को इस तरह से प्रैक्टिस में लाएंगे और आगे चलकर दूसरा जो एपिसोड है आने वाले एपिसोड उसमें हम तान और मीरा बजन को खास आपको सुनाएंगे काफ़ी राग पर आधारित तब तक दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मस्क रहो